भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन हेतुवाभा ऊपर कहा गया है कि हेतु में पक्ष धर्मत्व आदि तीन बातें रहनी चाहिए अतएव हेतु के इन तीनों रूपों में किसी प्रकार से विघटन या संदेह होने पर वह हेतु हेतुवाभाष कहा जाता है और उससे अनुमेय की सिद्धि नहीं होती हेतुआभास के भेद बौद्ध मत में तीन प्रकार के हेतुआभास होते हैं असिद्ध, विरुद्ध तथा अनेकांतिक पहला असिद्ध प्रतिपाद्य तथा प्रतिपादक में से धर्मी संबंधी एक रूप पक्ष धर्मत्व के असिद्ध होने से अथवा उसमें संदेह उत्पन्न होने से असिद्ध नाम का हेत्वाभाष कहा जाता है जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह चाक्षुष है यहाँ चाक्षुषत्व हेतु असिद्ध है दूसरा विरुद्ध दो रूपों के अर्थात सपक्ष में सत्व के और विपक्ष में के विपरीत सिद्ध हो जाने पर विरुद्ध नाम का हेत्वाभास होता है जैसे शब्द नित्य है क्योंकि शब्द में कृतकत्व है कृतकत्व और नित्यत्व तो ये परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि कृतकत्व तो अनित्य में रहता है अनेकांतिक एक रूप के विपक्ष में असत्त्व की असिद्धि होने से अनेकांतिक हेतुवाभास होता है जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है यहाँ रूप हेतु सपक्ष अर्थात अनित्य एवं विपक्ष अर्थात नित्य दोनों में रहता है इसलिए यह अनेकांतिक हेतुवाभाव है इन दोनों हेतुवाभासों के भी अनेक प्रभेद हैं ग्रंथ के विस्तार के भय से ये भेद और प्रभेद यहाँ छोड़ दिए गए हैं अनुभव वैभाषिक मत में अनुभव दो प्रकार के हैं ग्रहण तथा अध्यवसाय ज्ञान की प्रथम अवस्था में इंद्रियों के द्वारा निराकार रूप में जो भान होता है उसे ग्रहण कहते हैं इसे हम निर्विकल्पक ज्ञान के समान कह सकते हैं वही ज्ञान जब साकार रूप में भान होता है तब उसे अध्यवसाय कहते हैं इसको सविकल्पक ज्ञान कह सकते हैं ज्ञान की प्रक्रिया के संबंध में यह जानना चाहिए कि इंद्रियां बाह जगत के साथ संपर्क में आकर उससे एक प्रकार के संस्कार को ग्रहण करती है उन संस्कारों के साथ वे चित्त को प्रबुद्ध कर उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति करा देती है इसके बाद चित्त में विभिन्न ज्ञानों का उदय होता है इंद्रियां जड़ हैं, चक्षु मनस तथा स्रोत्र दूर से ही अपने अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं विषय के साथ बाह्य संबंध इनमें नहीं देख पड़ता किंतु अन्य इंद्रियों को ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अपने अपने विषय के साथ संयुक्त होना आवश्यक है ये सभी इंद्रिया अपने अपने विषयों का आश्रय है आश्रय चक्षुरादय है यही कारण है कि इंद्रियों के दोष से ज्ञान में भी भेद होता है आलोचना वैभासिक मत की प्रथम उल्लेख करने की युक्ति है कि हम सभी संसारी जीव हैं संसार में आते ही हमें सबसे पहले तो बाह्य जगत का ही दर्शन होता है उसे हम स्थिर वस्तु रूप में देखते हैं साधारण तौर पर उसकी श्रद्धा को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते संसार की सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष के विषय हैं हाँ उन वस्तुओं को परिवर्तनशील भी हम देखते हैं साथ ही साथ हम अपने मन में भी स्वतंत्र रूप से भावों का उदय और विलय भी देखते हैं उनकी सत्ता बाह्य जगत से निरपेक्ष है अर्थात बाह्य और अंतर जगत की दोनों सत्ताएं परस्पर निरपेक्ष रूप से जीव के सामने प्रथम उपस्थित होती है अतएव इनका तिरस्कार करने में हमें कोई युक्ति नहीं देख पड़ती है वैभासिक मत में इन दोनों सत्ताओं का समान रूप से विचार होता है इसके पश्चात क्रमशः इन सत्ताओं के स्वरूप पर विशेष विचार करने के इनके अन्य धर्मों का भी ज्ञान होता है और साधक एक स्तर से दूसरे स्तर में परम तत्व की खोज में प्रवेश करता है अंततोगत्वा शून्य तत्व में इसी क्रम से साधक पहुँचता है